जयरादाद कुंज भीहा गिरीवराधारे गोपी छ श के द्वारा मध्य लीला आध्यायिकोला एक 116, सो 115, और एक सौ सोलह द्वारा उससे पहला वाला श्लोक पढ़ता हूं अनंत पुरुषोत्तम श्री जनार्दन पद्मनाभ वासुदेवा कैल दर्शन इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अनंत देव पुरुषोत्तम जनार्दन पद्मनाभ तथा वासुदेव के विष्णु मंदिरों में दर्शन किया तात्पर्य अनंत पद्मनाभ विष्णु का मंदिर त्रिवेंद्रम जिले में स्थित है भूभाग में यह मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है श्री जनार्दन नामक अन्य विष्णु मंदिर त्रिवेंद्रम जिले के उत्तर में लगभग छब्बीस मील की दूरी पर वर्ताला नामक रेलवे स्टेशन के पास स्थित है श्लोक तभी प्रभु कैल सप्त विमोचा स्नान रामेश्वर प्रभु कैल सप्ताल विमोशा प्रभु कैल सप्त विमोशा सेतु बंदे स्नान रामेश्वर दर्शा स्नान प्रभु कैल सप्तल सेतु बंदे स्नान इसके बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने विख्यात सप्ताल वृक्षों का उद्धार किया सेतुबंध रामेश्वर में स्नान किया और शिवजी अर्थात रामेश्वर के मंदिर में दर्शन किया तात्पर्य कहा जाता है की सप्ताल वृक्ष अत्यंत प्राचीन भारी भरकम ताड़ के वृक्ष थे एक बार बाली तथा तो उसके भाई सूर्य के बीच में लड़ाई हुई और भगवान रामचंद्र ने सूर्य का पक्ष लेकर इन्हें विख्यात वृक्षों में से एक के पीछे महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो उन्होंने इन वृक्षों का आवेदन किया इससे इन वृक्षों का उद्धार हो गया और वे सीधे वैकुंठ चले गए श्री चैतन्य मनमिश्वस्विकूतले स्वयपादा ददा स्वदा हे कृष्णा कुणा सिंधु दीनबंधु जे गोपेश गोपि काकांतराधा सुप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने वृषभ सुणमा पांचा पर्वत रूप से कृपा सिन्दूर चलता वैष्णव्यों नमो नम जय श्री कृष्ण प्रभो निदान गाधर शिवा श्री गौर भक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु में सेतु दर्शन इसके बाद भगवान चैतन्य ने महाप्रु किया सेतु बंद रामेश्वर में स्नान किया और शिवजी अर्थात रामेश्वर के मंदिर में दर्शन किया तो ये विशेष अध्याय है कृष्णदास कविराज चैतन्य श्वर अमृत कि ये जो परवर्ती हैं, जिनका सूत्र रूप में वर्णन करने एक प्रकार से में हमें सुनने को मिलता है। तो ये जो कृष्णदास कविराज एक एक जो पयार है पयार संस्कृत बंगला में जो श्लोकाज है उनको प्यार कहते हैं और संस्कृत के श्लोका संस्कृत में जो भगवत गुणगान है उसको में किया जाता है तो वो इन प्यारों को लिखते हैं जिनमें एक प्रकार से देखा जाए सारी लीला को कुछ कुछ ही शब्दों में भर देते हैं हम जैसे कहा कि जो ये शब्द हैं विशेष रूप संस्कृत के शब्द हैं ये स्टोर हाउस के समान है भंडार है एक एक शब्द में खजाना छुपा हुआ है उसके लिए हमारे पास योग्यता होनी चाहिए उसको उस तो हम निकाले उसमें से जो ज्वेल्स हैं तो ऐसे ही कृष्णदास कविज महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन करते जा रहे हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु पुरी गए फिर वहां से वो दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो उनकी यात्रा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इससे पहले वाले श्लोक में कहा है कि त्रिवेन्द्र में गए जहां अनंत पद्मनाम है तो अनंत पद्मनाम भगवान अनंत शेष पर शयन कर रहे हैं और मंदिर बहुत ही छोटा एक प्रकार से विशाल मंदिर है लेकिन जो भगवान बहुत लंबे हैं ऐसे कहा जाता था कहा जाता है कि बेलोमंगल ठाकुर जो तो ब्रश में थे तो उसके बाद वो वहां चले गए थे अनंत पद्मनाभ की सेवा करते थे और रोज अनंत पद्मनाभ की परिक्रमा आदि करते थे तो ऐसे ठाकुर ने कई अनंत अनंत पद्मनाभ के गुणगान में लिखी हैं तो अनंत पद्मनाभ का मतलब है जिनके नाभि से एक पद्म निकला हुआ है उस पद्म के ऊपर ब्रह्मा हैं और अनंत शेष पे वो लेटे हुए है तो ऐसे विक्रह है तो जो भगवान लेटे हुए है लेकिन उनकी एक खासियत है क्या है कि उनका जो राइट हैंड है जिसे सोते हुए हम कभी कभी अपने हाथ फैला देते हैं कभी याद रख देते है कभी वहां रख देते हैं तो वहां भी भगवान ने अपना हाथ ऐसे निकाला है बाहर और आशीर्वाद की मुद्रा में ऐसे नीचे किया है तो उस आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए कौन वहापर है हाँ वैष्णवाना यथाश्रमो अनंत बदमा जाते हैं तीन दरवाजों में आपको भगवान को देखना होगा एक ही डोर से नहीं देख सकते पहले दरवाजे से आपको फेस दिखाई देगा बीच में से आपको नाभि कमल में ब्रह्मा आदि और फिर तीसरे में आपको भगवान के चरणों का दर्शन होता है इस प्रकार से शिव जी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं अनंत पद्मनाम तो भगवान कृष्ण को जो शिव है वो बहुत अधिक प्रिय है तो आज के श्लोक में भी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए तो दक्षिण भारत में विष्णु मंदिरों से अधिक भगवान शिव के मंदिर हैं तबे प्रभु सप्त कह महाप्रभु ने हर हर दक्षिण भारत के हर कोने कोने में गए उनका उद्देश्य था कि सबको कृष्ण भावना देना विशेष रूप से प्रेमनाम संकीर्तन जो बाकी संप्रदायों में नहीं है बाकी संप्रदाय में भागवत है गीता है हां आदि लेकिन ये जो गौड़िया संप्रदाय में एक विशेषता है और वो क्या है जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम नाम संकीर्तन अपने साथ लाया है वो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने बड़े भाई को मिलने का बहाना बनाकर दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जाते हैं सप्तकाल जा है, कर्नाटक में आता है वो स्थान जहाँ हम बालिकावल किया था भगवान राम राम ने तो उन वृक्षों का आलिंगन करते उनका उद्धार हो जाता है फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु सेतु बंद जाते हैं हां सेतु बंध क्या है रामेश्वरम है प्रभु पाप चैतन्य चरितावल के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तव में जो महाप्रभु के भक्त है वो उन स्थानों में जाना चाहते जहा महाप्रभु ने एक सेकंड भी बिताया हो एक सेकंड जहाँ स्पेंड किया हो उन स्थानों को विजिट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है वो अत्यंत तो उत्साहित रहते हैं तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने भ्रमण में रामेश्वरम में जाते हैं और वहां जाकर भगवान शिव का दर्शन करते हैं तुम्हें तो सोच रहा था क्या शिवजी के बारे में हम श्रवण कर सकते हैं उनका गुणगान किया जा सकता है तो कई शास्त्रों में वैसे पुराण और अलग अलग तंत्र आदि है संविताए हैं इनको यदि पढ़ा जाए तो सर्वाधिक जो विवेचन सर्वाधिक जो वर्णन गुणगान हमें प्राप्त होता है वो तो शिवजी का है कितना अधिक वर्णन शिवजी के बारे में है जैसे शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण के नाम रूप गुण लीला असंख्य है उसी बातें शास्त्र कहते शिव जी की महिमा भी असंख्य है उनके शिव जी अपने आप में आ, एक तत्व है शिव तत्व ना वो जीव है ना पूर्ण पुरुषोत्तर भगवान के स्तर पर है तो इन दोनों के बीच में ये शिव जी की स्थिति है बल्कि अन्य देवता क्योंकि उपाधि है इंद्र चंद्र वरुण आदि उपाधि है है है है है वो पर्सन बदलता रहता है। पर का एक नाम है। तो लेकिन शिवजी के साथ ऐसे नहीं है शिवजी स्वयं कोई पोजिशन नहीं है ये क्या है साक्षात एक व्यक्ति है एक पर्सन है इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी शिवजी का वर्णन करते हुए कहते हैं क्षीरा दधि विकार विशेष योगा संजा नहीं है तो हाँ तो वो जो ब्रह्मा है वो शिवजी की महिमा का वर्णन करते हुए है या फिर शिवजी के बारे में बताते हुए है कि शिवजी के भी आराधनीय गोविंदा है तो उन श्लोक में शिवजी और विष्णु की जो साम्यता है और विभिन्नता है इन दोनों चिन्हों को प्रकट करते हैं तो वहां ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिवजी वास्तव में एक दही के बाती है क्षेरा दही दूध जैसे आप सुनते हैं क्षीर सागर तो एक बार किसी एक जगह प्रवचन दे रहा था तो उस समय एक व्यक्ति आया उन्हें पूछ ले कि आप एक क्षीर सागर क्षीर सागर बोलते जा रहे हो कि कहा है क्षीर सागर मैंने कहा शास्त्र में वर्णित किया है उसको देखने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है तो कहता है दूध का सागर है अगर ये जम जाए तो मैंने दही बन जाएगा इस प्रकार से वो बहुत सारी हम बातें करते रहा और उस पर उसका विश्वास नहीं था तो वास्तव में जो भगवान विष्णु है जिनकी तुलना दूध से की गई है क्षेरम और जब वो क्षीरम मतलब दूध जब रात को सोता है हर सुबह उठता है तो क्या बन जाता है दही तो उसी प्रकार से भगवान दूध के समान है या दूध है और वही जब अपना एक प्रकार से विस्तार ही है उनका अंश अवतार गुनावतार है भगवान के तीन तो उसमें से एक शिवजी भी उनका एक अंश अवतार है और जिनकी तुलना दही से की गई है बल्कि दोनों महत्वपूर्ण है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें दूध भी चाहिए और क्या चाहिए दही भी चाहिए तो उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक प्रकार से देखा जाए भगवान की भी महत्वपूर्ण अंग है और उसी के साथ साथ श्रीमद भागवतम वर्णित करता है कि शिव जी का भी विशेष रोल है तो शिव जी का विशेष रोल क्या है भागवतम उसका गुणगान करता है वैष्णवा नाम यथा शंभु देवान यथा कि देवान देवताओं में या सारे विग्रह में जो अच्छुकृष्ण है ना सर्वश्रेष्ठ है तो उसी प्रकार से वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कौन है शिव जी है निम्नगा नाम यथा गंगा हर की ओर बहने वाली जो नदिया है उनमें तो गंगा सर्वोत्ष्ठ है उसी प्रकार से सारे पुराणों में श्रीमद भागवत महत्वपूर्ण है भागवत सर्वाधिक गौरवशाली है तो इस प्रकार से देखा जाए कि जो शिव तत्व है वो विष्णु तत्वों पर निर्भर है, है। किसके बिना दूध के बिना। तो उनके समानता कई चीजों में, में है और विभिन्नता भी कई चीजों में है दूध से आप लस्सी नहीं बना सकते लेकिन दही से क्या कर सकते हो गाढ़ी लस्सी बना सकते हो तो उसी प्रकार से शास्त्र ये जो शिव तत्व है शिव का जो गुणगान है वो करते हैं और भागवत में कई स्थानों में शिव शिवजी की जो महिमा है वो वर्णित की गई है यदि कोई व्यक्ति गलत रूप से शिवजी को ही परम पुरुषोत्तम समझता है उनका गुणगान करता है कि आप ही परम भगवान हो आप ही इसके समान सृष्टि और जो पालन आदि के कारण हो तो शिव जी बहुत नाराज हो जाते हैं जिसके पास पोजीशन है नहीं जिसके पास वो कार्य है नहीं और उसको आप गुणगान करते रहोगे तो वो क्या है उसकी निंदा है इसलिए महाप्रभु कहते हैं आति स्तुति यही निंदा लक्षण कोई व्यक्ति बहुत स्तुति कर रहा है आपकी प्रशंसा कर रहा है अनावश्यक हाँ तो वो वास्तव में प्रशंसा नहीं है वो गुणगान नहीं है वो क्या है निंदा है तो इसी प्रकार से शिवजी भी यदि कोई मूर्खता से उनकी पोजीशन को न समझते हुए उनका उनसे आदान प्रदान करता है तो व्यक्ति शिवजी को नाराज करता है तो ऐसे जो शिवजी हैं, परम वैष्णव हैं और परम वैष्णव का गुणगा करने के लिए हमारा जीवन है वैष्णव के गुणा में ही ये जो जीवा है ये चलनी चाहिए तो इसलिए कोई वैष्णव है तो उस कैसे समझा जाए तो कपिल देव थर्ड वर्णन करते हैं वैष्णवों के गुणों का वैष्णव साधु या भक्त आदि तो उनके गुणों का वर्णन करते हुए देहो की पुत्र कपिल कहते हैं तिथिक वहाणिका सुहृद सर्व देना आजाद शत्रु शांता साधुना साधु भूषण तो वो यदि साधु की बात करते हैं कोई वैष्णव की बात करते हैं तो उस वैष्णव के लक्षणों की भी बात करनी चाहिए और लक्षण यदि उस वैष्णव में प्रकट हो रहे हैं उस भक्त में प्रकट हो रहे हैं उस साधु में प्रकट हो रहे हैं तो वास्तव में उसे साधु या वैष्णव कहा जा सकता है तो ये अलग अलग जो गुण है उन गुणों के आधार पर शिव की कुछ कार्यकलापो को हम चर्चा करेंगे तो शिवजी के कोई व्यक्ति गुण देखता नहीं है हाँ अधिकतर क्योंकि हमारी स्थिति वही है हमने जो चश्मा पहना है वो दुर्गुणों को देखने का जैसे हम देखते हैं तो किसी वैष्णव में हमें गुण कम नजर आते हैं लेकिन अधिक से अधिक क्या नजर आते हैं कमियां दुर्गुण नजर आते हैं तो शिव का नाम लेते ही सबसे पहले कुछ याद आएगा तो व्यक्ति को गांजा या फिर नो जो चीजें हैं वो याद आती हैं। महाशिवरात्रि जो शिवजी का जन्मदिन है या फिर पार्वती और उनका विवाह हुआ था उसी दिन उन्होंने विषपान किया था तो ऐसे महाशिवरात्रि में लोग लगे रहते हैं शिवजी जी की आराधना के लिए लेकिन शिवजी के गुणों के बारे में नहीं सोचते कितने महान कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय भक्त है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में स्वयं व्या सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से किया है समुद्र मंथन की जो लीला है तो शिवजी को व्यक्ति प्रसन्न करता है बेल पत्र देकर हुँ? लेकिन दूसरा पत्र चाहता है हरा पत्ता देकर हाँ कौन सा पत्ता चाहिए उसको हाँ गाधी वाला पत्ता चाहिए हाँ बेल पत्र तो शिवजी यदि कहे ये यथा महाप्रपथे बजा जो तुमने अर्पण किया है वापस में वही दूंगा तो शिवजी के वक्तों को बहुत महंगा पड़ेगा नहीं तो लेकिन शिवजी क्या है बेल का पत्र दो लेकिन बाकी दूसरे बहुत सारे पत्ते इकट्ठा करो अभी तो इस प्रकार से शिवजी की जो ग्लोरीज़ है गुण है उस पर मेडिटेट नहीं करते शिवजी के गुणों को यदि कोई, कोई सोचेगा तो व्यक्ति समझ सकता है कि कितने गौरवशाली है तो पहला जो गुण अजेहोर पुत्र कपिल देव वर्णन करते हैं तितीक्षवा का मतलब है सहनशीलता इसलिए तो चैतन्य महापुरु कहते हैं त्रिनादी सुनी तरो तरोरअपी सहिष्णु तो ये जो तो सहनशीलता है जो गुण शिवजी में भरा पड़ा है वैसे हर एक गुण जो भी वैष्णव गुना उठा दो और शिवजी के साथ तदाव में करो या लगाओ चेक करो तो शिवजी उन गुणों से भरे पड़े हैं तो तीसरे क्षेत्र में महाप्रभु गए रामेश्वरम में शिवजी का दर्शन करने और सहनशीलता सहनशीलता के बारे में वर्णन आता है माधवत्म में कि जब समुद्र मंथन लीला हुई थी शिव सागर का मंथन हो रहा था शिव सागर के मंथन में प्रयोजन क्या था अमृत अमृत प्रयोजन था कि अमर होना है देवता भी मरना नहीं चाहते और असुर भी मरना नहीं चाह रहे थे तो दोनों का प्रयोजन था आ, कि हमें अमर होना है तो उसके लिए भगवान से उन्होंने चर्चा की और फिर उन्होंने जो समुद्र मंथन है सागर का मंथन करने के लिए तत्पर हो गए वासु की सर को रस्सी बनाया मंदरा को मंथनी बनाया हा? और लगे एक और कौन थे आसुर और दूसरी ओर देवता हां तो ये जब लगे मंथन करने के लिए तो मंथन जैसे शुरू हुआ तो मंथन में हलाहल सर्वसाधारण विष नहीं शास्त्र में इस विष को हलाहल कहा गया है हलाहल विष जो बहुत ही शक्तिशाली है आचार्यगण कहते हैं कि जितना क्षीर सागर में क्षीर था दूध था उतनी ही मात्रा में हलाहल निकला उस मंथन से ऐसे नहीं कि एक कटोरा निकला होगा बाहर जैसा मंथन करते मक्खन तो कितना निकलता है थोड़ा सा लगे रहते हैं लेकिन वहां जो विष की मात्रा है वो बहुत अधिक थी और वैसे देखा जाए वही जो विष है उत्पत्ति का कारण बना और और फिर वो जो विष संसार में फैल जाता है तो देवता जब मंथन उन्होंने सोचा तो अभी आगे तो शुरू किया है और सबसे पहले कोई चीज निकले तो कुछ अच्छी चीज निकलनी चाहिए विष निकल आया हम तो आचार्य का सम्र मंथन की लीला का वर्णन करते हुए हमारे साधना भक्ति का वर्णन करते हैं साधना भक्ति से तुलना करते हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र मंथन होता है उसी प्रकार से हम भी जो भगवत भक्ति में लगे हैं सादर हम भी भक्ति रसामृत हम भी तो अमृत पान करना चाहते हैं। कौन सा प्रेमामृत है ना प्रेम का जो अमृत है या नामामृत हृदय ये मंथनी है लगे पर लगे रहते हैं लगे रहते हैं और पहले जब आते यहाँ प्रश्न भावना में है तो बड़े बड़े शब्द सुनते हुए आते हैं हाँ कि शांति प्राप्त होगी प्रश्न कृष्ण प्रेम में मत हो जाएंगे उन्मत्त हो जाएंगे प्रेमामृत नामामृत और ऐसे कई सारे परमानंद है ना आनंद मिलेगा दिव्य आनंद कितने सारे शब्द सुनते हैं लेकिन जैसे जैसे दिन जीतते हैं शुरुआत हो जाती है तो लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है और लेक्चर्स भी होते हैं तो उनमें तो या तो दुखा गया या तो आनंद तक दो चीजों की चर्चा तो लगता है कि हमें क्या हो रहा है शुरुआत ही नहीं किया तो इतना सारा इतने सारे चीजें निकल रहे हैं हम पहले तो ये जो काम क्रोध दो बार ये तो हमारे सगे संबंधित है उनके साथ ही हम रह गए थे तो पता नहीं चल रहा था हाँ, एक दूसरे के गले में थे लेकिन इधर से भक्ति में आते हैं थोड़ा सा भी भजन करते हैं तुरंत हमें पता चलता है हाँ कि अभी जो क्षण विकार है वो परेशान कर रहे हैं तो आज ने क्या किया उन्होंने सोचा भी ये विष निकला है अभी इस नहीं छोड़ गए मंथन नहीं सही हमें मतलब मंथन नहीं कर रहे भाग जाते अपना रूटीन वर्क करते हैं वैसे भक्ति में आने के बाद भी हमें थोड़ी सी समस्याएं आती है कुछ अलग अलग अन तो सोचते छोड़ो आ? भागो यहां से अभी नहीं करने हमें भजन तो ऐसे जो दोनों ने सोचा ने भी और देवताओं ने भी ने सोचा अमृत पीने के लिए आए थे सबसे पहले मरने की दवाई निकल आई निकल आया सोचे की बाघ जाते है तो उन्होंने भगवान से परामर्श किया ब्रह्मा आदि तो भगवान ने कहा कि वास्तव में हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है हा, क्योंकि हम अपने आप में हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है बल नहीं है उस से दूर होने के लिए उस भौतिक अनर्धन से दूर होने के लिए हम तो हमें क्या चाहिए है इसलिए भगतिन ठाकुर ने कहा एका की आमान नाही बल हरि नाम संकीर्तन नहीं तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया देहर कि अकेले कोई शक्ति नहीं है लेकिन आप क्या कीजिए मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि जिसके द्वारा है वैष्णव ठाकुर मुझमें बल आ जाए और जिस बल के द्वारा मैं क्या करूंगा इस अनर्थो आदि से ये विश्व की जो अनदास है इनसे मुक्त हो सकता हूं इसलिए जब चैतन्य चितवल में कृष्णदास कभी करते हैं कि हरिदास ठाकुर जब फुलिया गांव में कर रहे थे तो माया देवी इतना सुंदर रूप तो फाइनली हार गई और हरिदास ठाकुर से उन्होंने हरि नाम को स्वीकार किया तो इस बात को बताने के लिए कृष्णदास कविराज कहते हैं मायादास प्रेम माय साधु कृपा नाम विना प्रेम ना जन्म आय वो कहते हैं कि ये कितना आश्चर्य है चैतन्य महापुरु की लीला में कि मायादास प्रेम मांगे की विस्मय क्या आश्चर्य है माया देवी भी कृष्ण प्रेम चाहती है और वो कहते कि कैसे ये प्रेम उदित होगा साधु कृपा नाम विना प्रेम ना जन्मा है कृष्णदास तो युवराज कहते दो चिले वैष्णव की कृपा और दूसरा क्या है भगवत नाम का आश्रय इन दोनों के द्वारा ही जो ये प्रेमामृत है या कृष्ण प्रेम है वो उजागर हो सकता है तो इसलिए शिवजी के बारे में जानना या सुनना और इस दृष्टिकोण कौन से कौन से दृष्टिकोण से कि शिवजी परम भागवत है क्योंकि भागवत में तो दोनों का वर्णन है भगवान का और भगवान के प्रिय भक्तों का भागवत भक्त का और भगवान का भागवत में वर्णन है तो फिर सारे देवता जब सोचा भी ये मंथन किया है विष निकल आया है तो क्या करें जब भगवान ने कहा कि एक ही व्यक्ति है जो इससे हमें मुक्त करा सकता है हम हाँ, भगवान स्वयं ये सब विष आदि को खत्म कर सकते हैं कर सकते थे लेकिन भगवान अपने भक्त की महिमा को स्थापित करने के लिए ब्रह्मा आदि सारे देवताओं को किसके पास भेजते हैं कैलाश में शिवजी के पास भेजते हैं? हैं और शिवजी वहां बैठे थे ध्यान में मगन थे हाँ पंचमुखे महादेव राम राम हरे हरे पांच मुखों से भगवान शिव सदैव राम नाम का उच्चारण करते हैं तो अब ये सब लोग गोए और गए तो इन्वाइट करने के लिए गए हैं कि आइए वैष्णव ठाकुर स्पेशल ड्रिंक आपके लिए बना के रखा है कौन सा ड्रिंक है आपके लिए आप किसी वैष्णव का बुलाओगे पूरा परिवार जा रहा है उनको निवेदन कर है चरणों में सात सात दंडवत और चलिए स्पेशल ड्रिंक है और कौन सा वो पूछे कि प्रभु जी कौन सा ड्रिंक बना रखा है आप तो कहेंगे आपके लिए जहर हा? रखा है तो भी आप देखो ये गए कोई लज्जा भी नहीं है हा? ये सारे देवताओं को कि के पास गए आप लोग विष्णु आते हैं शिवजी के पास गए शिवजी तो मगन थे वो जानते थे कोई मुझे मिलने आया है मुझसे बात करने के लिए आया है कोई डिमांड्स को लेके आया है शिव के पास हमेशा जाते हैं जीवात्माएं कुछ ना कुछ उनका कारण होता है कुछ ना कुछ चाहते हैं तो ऐसे शिवजी के पास बल्कि शक्तिशाली है सारे ब्रह्मांड को डाइजेस्ट करने का शक्ति रखते हैं जैसे हम हम हम, हम होडल की जो दवाई हैं, जो काढ़ा देता है वो पीने के लिए वो हमारे दिले से नहीं उतरते उतर उसके लिए हम इतना नाक बंद कर करके कर पीते हैं और यहाँ शिवजी को इनवाइट किया जा रहा है कि आइए और आजकल तो खासी की कुछ भर्ग या कुछ कुछ लोग खासी नहीं भी है तो भी बोलते व्यक्त हैं मैंने कई डिवोड को भी देखा ना? वो बोतल पूरा पीते रहते ढक्कन से नहीं सीधा तो ये है। आ, ये आप में ये सब संभव है तो शिव के पास दोनों प्रकार से सहनशीलता है एक शारीरिक बाहरी रूप से सहनशीलता और एक आंतरिक रूप से सहनशीलता तो ऐसे शिवजी गुस्सा नहीं हुए हमें कोई आगे बुलाने के विष पिलाने नहीं चलता हो पहले उसको गाली गलोच देना शुरू करेंगे कहेंगे जाओ आपके माता को पिलाओ आपके पिता को पिलाओ आपके इसको पिलाओ हाँ। लेकिन शिवजी क्रोधित नहीं है इतने सहनशील हैं, और ऐसे शिव गए और क्या करते हैं बिना किसी कि भगवत क्योंकि इतना भगवत स्मरण में निमग्न है तो वो वो विष का पान करते हैं और जैसे ही का पान करते हैं और वास्तव में वो वा अपने कंठ में रखते हैं इसलिए उनका नाम क्या हुआ नील कंठ कंठ थोड़ा सा अलग हो गया नीला हो गया हमारा कंठ काला नीला हो जाए तो हम पहले ब्यूटी पार्लर में जाएंगे काला नीला हो रहा है कुछ ठीक करना है कलर मैचिंग होना चाहिए या फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो लेकिन यहाँ या अपने गले को सजाने के लिए हम क्या क्या नहीं पहनते अभी कोई ऐसा व्यक्ति है गले को सजाने के लिए वेश पान कर लिया हो हाँ मर जाएगा क्योंकि शिवजी की ग्लोरीज ग्लोरी है लगने लगे हम अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें आप पहनते हैं हम जैसे एक डिवोटी बता रहा था कि एक हार है उसको कहते नौ लख का हार आ, है क्या मैंने तो कभी देखा नहीं लेकिन सुना है तो उसको पहनते हैं गले की शोभा बढ़ाने के लिए लेकिन प्रभुपाद को जब पूछा एक रिपोर्टर ने स्वामी जी आपने गले में क्या पहना है स्वामी जी ने कहा मैंने ये ना क्या है कुत्ते का जो गले में पट्टा होता है वो है आ, तुलसी से सुजाना आपने आपको इस प्रकार से शिव का नया नाम होता है नीलकंठ जिनके अंदर आंतरिक सहनशीलता और बाहरी दोनों प्रकार की सहनशीलता का सामर्थ्य है ऐसे कई सारे उदाहरण सोचे जा सकते हैं दूसरा गुण है, है कारोणिका इतने करोणा में कारुणिका का मतलब है कि करोणा के एक प्रकार से वो सागर है करोणा भरी हुई है हाँ। तो जब ये ब्रकासुर भागवत में आता है व्रकासुर ने जब उनकी आराधना की उनका इंटेंशन ठीक नहीं था व्रकासुर जिसको बस्मा भी कहा जाता है तो ऐसा बस्मासुर यज्ञ कर रहा था और यज्ञ में अपने शरीर के अलग अलग पार काट काट के मांस को डाल रहा था और जब बहुत लंबा समय बीता तो अपना शिखा पकड़ा और गर्दक काटके डालने वाला था तो यज्ञ आ शिवजी प्रकट हो जाते हैं हाँ कह कि क्या चाहिए उन्होंने कहा एक ही वर्ग चाहिए हाँ कौन सा वर्ग चाहिए उन्होंने कहा मुझे वर्ग चाहिए जिसके भी सर में हाथ रखो सर फट जाए या भस्म हो जाए शिव जी ने कहा ठीक है आशुतोष है शिवजी दोनों प्रकार से एक तो उनका नाम रुद्र है ऐसा कोई व्यक्ति है दोनों नाम बिल्कुल विभिन्न हो रुद्र मीन्स गुस्सा जल्दी हो जाते हैं हो जाए तो फिर किसी की नहीं सुनेंगे दूसरा आशुकोष तो इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ा कुछ करो बिल्कुल अपना हृदय खोल के आपको अर्पित करेंगे तो ऐसे शिवजी उनको उनको आशीर्वाद देते हैं तो लेकिन सोचता है वो जो वृकासुर भस्मासुर सुर उसकी इंटेंशन ठीक नहीं थे वो देखते है कि शिवजी लेकिन उनके साथ पार्वती भी सौंदर्यती खड़ी है और ये, ये मेरे लिए बाधा है कौन बाधा है शिव शिवजी के ऊपर ट्राई करता दिया है उनके पीछे भागने लगे ऐसे कई सारे उदाहरण है कृष्ण सदैव शिवजी को क्या करते हैं बचाते हैं जब त्रिपुरासुर का वध हुआ था भगवान स्वयं नंदी बने थे हाँ कृष्ण शिवजी के लिए क्या बने नंदी बने और इवन त्रिपुर जो तीन अः आसुरों ने देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे उस समय भगवान तो इनको बचाने के लिए गाय बने थे तो ऐसे कई प्रकार से शिवजी की हमेशा सहायता करते उनको बचाते हैं क्योंकि उनको कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है तो भगवान आते हैं और कहते शिव जी के बाद में कब से विश्वास करने लगे हो हाँ ये सही है या नहीं है पहले क्या करो तुम अपने सर में ही ट्राई करो और जिसके द्वारा वो भस्म हो जाता है तो इस प्रकार से वो इतने करुणामय है कि किसी को भी हर चीज वो प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं और तीसरा जो बुध कहा गया है सूरदम सूर उदम बुद्ध तो बहुत अधिक है सबके मित्र हैं हम तो अलग अलग लोगों को देख के बेहतरीन मित्र बनाते नहीं अपने सेटस का होना चाहिए है ना अपने एजुकेशन फील्ड का होना चाहिए हाँ शिवजी के साथ ऐसे नहीं शिवजी किसके ऊपर दया है उनकी उनके पास जो सारे जगत में धुतकार है ऐसे लोगों को वो संभालते हैं भूत प्रेत पिशाच और उनके भक्त में बड़े टेढ़े मेढे होते हैं हाँ जिनको कोई और संभाल नहीं सकता उनको कौन संभालते है शिवजी संभालते इतना एक प्रकार से दया है आप सोचो उनका एक नाम इसलिए भूतनाथ है मतलब शिव जी हमेशा क्लासेस लेते रहते हैं सोचो शिव जी का आश्रय ग्रुप है और उसमें सारे कौन है <laughs> अभी शिव जी प्रवचन देने के लिए बैठे देखा कोई है नहीं आश्रय क्लास में पता चला कि सारे भूत प्रेम क्लास के बीच में कोई किसका छोटी खिस्सा है कोई कुछ कर रहा है तो शिव जी ऐसे लोगों के ऊपर भी इतने दयालु है और उनको बनाए रखते हैं और कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे शिवजी के अलग एक गुण है जिसको कहा गया है आजाद अजात ये दो गुण एक ही लीला में प्रकट होते हैं आजाद शत्रुवा मतलब कोई व्यक्ति शिवजी को शत्रु समझ रहा होगा लेकिन शिवजी का अपने ओर से कोई शत्रु नहीं है जैसे युद्ध महाराज को कहा गया है शांता शांता मतलब हमेशा शांत रहते हैं विचलित नहीं होते तो ऐसे जब भागवत में वर्णन आता है कि दक्ष प्रजापति जो शिवजी के ससुर हैं और सती का जो विवाह शिव जी के साथ हुआ था तो वे दक्ष अपने आप को अपमानित महसूस करते थे एक बार जब ये जो दक्ष प्रजापति हैं वो सोचते थे कि मैंने आपने बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से किया जिसके पास ठीक से घर नहीं है जिसके पास ठीक से पहनता गले में कोई अलंकार है नहीं कुछ साफ आदि लगा के घूमते रहता है तिलक तो पता नहीं सब जगह राख सारे बॉडी में लगा के घूमता है तो इस प्रकार से वो सोचते कि ये मेरा जो जमाई है ये उचित नहीं उनको थोड़ा अपमान महसूस हो रहा था तो बल्कि जब एक बार एक यज्ञ होने वाला था जिस यज्ञ में सारे देवी देवता आदि उपस्थित थे जिसमें शिवजी ब्रह्मा सब थे और उस यज्ञ में उनके जो यजमान थे या प्रमुख थे वो दक्ष प्रजापति थे तो सारे पहले उपस्थित हो गए और बाद में दक्ष प्रजापति उस सभा में आने वाले थे तो जब आए तो सारे लोग खड़े हो गए लेकिन एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ कौन खड़ा नहीं हुआ शिवजी हाँ ये शिव दक्ष मींस एक्चुअली दक्ष मतलब एक्सपर्ट तो है लेकिन दक्ष एक प्रकार से अहंकार ईर्षा का प्रतिनिधित्व करता है दक्ष प्रजापति में इतने अधिक ईर्षा अहंकार भरा पड़ा किसके प्रति शिवजी के प्रति मतलब हमारी स्थिति वही है कि जैसे कोई हमें हमें उस सभा में सब लोग खड़े हो गए उनको सम्मान देने के लिए लेकिन एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ वो सहाने गया शिवजी को सारी सभा में वो देने लगे शिवजी क्यों नहीं खड़े हो वो पाए वो बिल्कुल कृष्ण स्मरण में पुत्र है, है।, है।, है। सर्वसाधारण जीव है और शिव को देखा जाए भगवान के गुनावता है और महान वैष्णव है उनको कोई आवश्यकता नहीं है किसके स्वागत के लिए खड़े होने की बल्कि उनका पद दक्ष प्रजापति से सर्वत्कृष्ण है उनसे श्रेष्ठ है लेकिन दक्ष प्रजापति के समान ही हमारी स्थिति है कोई प्रचार सर्विस हो रहा है और छप्पन प्लेट में डले हुए हैं आपके सामने और सारे आपके पास बैठे हुए भक्तों के प्लेट में भी छप्पन हैं। लेकिन गलती से एक भक्त के प्लेट में कोई सलाह डाल देता है तो हम क्या सोचते हैं छप्पन के बारे में नहीं सोचेंगे हम सोचेंगे उसमें यक्ष क्यूँ है तो वही स्थिति हमारी है तो ऐसे जो शिवजी क्यों नहीं खड़े हुए है उसके लिए इतने वो क्रोधित हुए दक्ष प्रजापति हाँ उनको गालिया आदि हाँ, देने लगे लेकिन फिर भी शिवजी क्या है हाँ, उनको शत्रु के रूप में नहीं स्वीकारते हैं हाँ बल्कि वो निमग्न थे अपने आध्यात्मिक कार्य में शिवजी का जैसे मैंने कहा एकदम आशुतोष है और दूसरा रुद्र है तो लेकिन एक समय वो क्रोधित हो गए थे किसके ऊपर कामदेव के ऊपर कामदेव शिवजी के पीछे लगा कामदेव अपने हाथ में पांच पुष्प बांध लेके निकलता है और हर एक व्यक्ति को घायल करता है अलग अलग बांध फेंककर तो ऐसे कामदेव शिवजी जब सती अप्रकट हुई थी या सती ने अपने आप को जला लिया था हाँ तो उसके बाद शिवजी जब भ्रमण करने लगे तो कामदेव के पीछे भागने लगा और दूसरी एक लीला आती है कि जब देवताओं को सहायता चाहिए थी तब भी कामदेव उनको प्रलोभित करना चाह रहा था तो शिवजी ने क्या किया हाँ शिवजी का तीसरा शटर खुल जाता है जब उनको गुस्सा आता है हाँ क्या है तीसरा जो नेत्र है तो कामदेव उनको आकर्षित करना चाह रहा था भौतिक भोग के लिए तो शिवजी गुस्सा हो गए कि ये मेरे भजन में बाधा डाल रहा है शिवजी ने अपना तीसरा शटव बोला हमका और उसे काम का काम क्या कर दिया तमाम कर दिया उस समय काम खत्म हो गया इसलिए कामदेव का नया नाम पड़ा अनंग, अनंग मतलब जिनका कोई अंग नहीं है वही कामदेव फिर रुक्मिनी के पुत्र के रूप में जन्म लेते प्रद्युम के रूप में हाँ इस प्रकार से जो शिवजी है हमेशा शांत है विचलित नहीं होते हैं इवन दक्ष प्रजापति इतना उनका गुस्सा दिलाता है या उनको जो चीजें बोलता है लेकिन वो समुद्र के भाती शास्त्र कहते हैं समुद्र के भाती शांत है समुद्र में कितने भी हलचल मचाने का प्रयास करो लेकिन समुद्र सदैव अपनी शांतता को नहीं छोड़ता वो कभी विचलित नहीं होता तो वैसे ही जो छठा गुण है साधवा साधवा मतलब अपनी जो साधु वृत्ति है कि व्यक्ति अपने साधुत्व को कभी छोड़ता नहीं है चाहे कितने ही विपत्तियां उसके जीवन में आ जाए चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या सामाजिक रूप से हो तो लेकिन जो भक्त है साधु या जो वैष्णव है अपने साधुत्व को छोड़ता नहीं है श्रीमद् भागवत में यह कथा आई है संक्षिप्त रूप में लेकिन ब्रह्म वैवध पुराण में इसका विस्तृत वर्णन किया है व्यास ने कि जा कैसे जो शिवजी अपने साधुत्व को छोड़ते नहीं है दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्र के साथ किया था जिनका नाम है सोमदेव और उनसे विवाह करने के बाद इन 27 में से जो एक थी उसका नाम था रोहिनी तो सोम सौ, सोमदेव या चंद्र रोहिणी से हमेशा प्रीति करता था अपनी सैलरी उसके हाथ में दे देता दे था ऑफिस से आते थे सोमदेव उनसे मिला करते थे बाकी जो सत्ताईस से एक गई तो कितने? 26। तो 26 बहुत गुस्सा होने लगी कि हमारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारे वो देख नहीं रहे हैं हमसे बातें नहीं कर रहे हैं उनको बहुत ईर्षा हो गई तो उन्होंने सोचा शिकायत करते हैं शिकायत किससे करेगी बेटी जाकर पिता से ससुर सोम चंद्र के ससुर के पास जाती है और शिकायत करती करते तो उनको तो वैसे क्रोधित रहते हैं वो क्रोध में आकर आते हैं और शाप देते हैं कि तुम क्या हो जाओगे धीरे धीरे तुम कम हो जाओगे अपना जो तेज है अपना जो आयु है अपनी जो रोशनी है इन सब चीजों से रहित हो जाओगे हाँ? आपकी कटोरी हो जाएगी तो चंद्र देखते हैं छोटे छोटे हो जाते हैं तो बेचारे बहुत दुखी हो गए पहले तो बड़े तो तो मिला तो छोटे छोटे हो गए पतले होते जा रहे थे तेज खत्म हो रहा था मृत्यु के नजदीक जा रहे थे सोचा भागु कहाँ जाओ हाँ तो अभी सोचा एक जमाई दूसरे जमाई के पास जाता तो सोम जी कहा चले गए शिवजी के पास गए शिव के पास गए तो शिवजी ने कहा चिंता मत करो मैं तो वो गए और शिवजी ने उनको अपने जटा में धारण किया इसलिए उनका नाम क्या पड़ा चंद्रशेखर क्या नाम पड़ा चंद्रशेखर तो जटा में धारण कि उसके बाद वो तो कम नहीं हुए जितना उनका अस्तित्व तो बचा था तेज था उतनी मात्रा में उनमें तेज और शक्ति आदि थी सो में या चंद्रमा में तो फिर उन्होंने कहा जब तक तुम यहाँ हो तुम मेरा कोई बाल बा नहीं कर सकता तुम्हारा तुम सेफ रहोगे तो तुम बचे रहोगे तो फिर सारी जो ये हैं पत्निया हैं अभी पति एक दिन घर न आ जाए कोई घंटे घर न आए तो परेशानी बढ़ती है अभी एक दिन क्या कई दिन सोमनाथ का क्या क्या है चंद्रमा गायक है ये सत्ताईस पत्निया बेचारी चिंता में थी कहा चले गए कहा चले गए शास्त्र कहते हैं स्त्री की जो पति के बिना जीवन जीवन में अंधेरा है और स्त्री के लिए पति ही वास्तव में क्या है आखे हैं वर्णन करते हैं तो ऐसे जो ये पत्नी ढूंढने लगी सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे तो देखा कि कहा नहीं मिल रहे हैं तो फिर जैसे टेलीविजन में आता नहीं तो गुम हो जाता है जैसे मराठी में आता था उसको बड़ा अच्छा वर्डिंग है उसको कहते हैं आपन अन्ना पायलट का हो गया तो आता है कि आपने इन लोगों को देखा है क्या फिर उन लोगों के फोटोज आते हैं उनका डिस्क्रिप्शन आता है काले है सावले है पाल इतने लंबे हैं छोटे हैं मोटे हैं तो वैसे ही सब जगह भेजा गया पूरे ब्रह्मांड में कि सोमनाथ सोमजी कौन सोमी चंद्रमा हो गए हैं तो फिर ढूंढने के लिए सब लगे मिले नहीं फिर दक्ष प्रजापति गए कैलाश कैलाश मिले शिवजी अभी उनसे इतना क्रोध है।, तो है, है तो तो गए गए लेकिन के पास दयालु है बहुत विनम्र है जाते आपने ससुर को डे प्रणाम किया हाथ जोड़ के खड़े हो गए अभी दक्ष प्रजापति सोचने लगी हुआ क्या ये तो वैसे मेरा शत्रु है लेकिन शिव जी शत्रु नहीं मानते सोचा तो ये मेरा शत्रु है लेकिन इसको आज क्या हो गया इतना दंडवत कर रहा है इतनी मीठी मीठी बातें बोल रहा है तो सोचा सोचेगा का मेरा काम और इसलिए दंडवत भी किया था नेचर तो दिखेगा कि चंद्रमा कहा है <laughs> में सर में। तो दक्षण प्रजापति ने कहा यह तो बड़ा आदर आदि कर रहा है शरण ग्रहण कर रहा है तो देखो चंद्रमा को वापस भेजो उन्होंने कहा नहीं जिसने भी मेरी शर्त ग्रहण की है और मैंने वचन दिया है आ? कहते ना प्राण जाए क्या है प्राण प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए लेकिन तुम चले जाओ दक्ष को कहा वचन नहीं जाएगा लेकिन तुमको क्या होगा तुमको जाना पड़ेगा तभी तो दक्ष को बहुत गुस्सा आ गया अभी अभी अभी तो विनम्र थे भक्त थोड़े समय में आपका जो आज के स्वरूप है वो प्रकट किया है भक्तों में भी देखा जाता है ना कभी कभी तो ऐसे प्रजापति बहुत गुस्सा हो गए तो भगवान विष्णु आ जाते हैं इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ सकता तो भगवान कृष्ण आते हैं विष्णु आते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए और वो क्या करते है? कहते हैं कहते कि दोनों चीजें होगी वो कहते हैं कि ये चंद्रमा धीरे धीरे छोटा होकर अमावषा को प्राप्त करेगा और फिर बड़ा होकर पूर्णिमा को इस प्रकार से दोनों को खुश करने के लिए भगवान विष्णु ये सलाह देते हैं और बल्कि आराध्य हैं कि आप कह है, रहे हैं इसलिए मैं इनको लौटा रहा नहीं तो वो बहुत वचनबद्ध है तो साधवा का मतलब है कि साधव जो वचन देता है तो उसकी पूर्ति करता है हाँ इसलिए हम वचन देते आध्यात्मिक गुरु को कि मैं ये सेवा करूँगा मैं इन नामों का इतनी मालाओं का जब करूँगा हाँ तो वो वचन वचनबद्ध होता है तो ऐसे जो शिवजी हैं, भगवान कृष्ण के बहुत अधिक प्रिय हैं, और हमेशा कृष्ण को बहुत कठिन कठिन सेवाओं का जब इस्तेमाल करना होता था तो एक ही भक्त याद आते थे उनको कृष्ण को कौन याद आते हैं शिव जी है, होते हैं कुछ भक्त होते हैं जब हमको स्पेसिफिक कठिन सेवाएं लेनी होती है भक्त याद आते हैं हाँ। तो ऐसे शिव जी कभी कठिन सेवाओं को करने के लिए मना नहीं करते वो हमेशा तत्पर रहते हैं वो चूज करते है। हाँ हम को प्रभुजी कौन सी से सेवा करते हैं मैं न प्रसाद की सेवा करता हूं प्रसाद प्रसाद में क्या प्रसाद पानी की सेवा करता हूं। कोई तो पानी के लिए भी तो होना चाहिए तो इस प्रकार से हम सेवा भी ढूंढते हैं जिस सेवा में क्या हो हमारी इंद्रिय तप्ति हो जिस सेवा में हम हाँ क्या हो मेरा नाम बढ़े नाम फैले ऐसी सेवाओं को ढूंढते हाँ हैं लेकिन से कठिन सेवा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ले लेते हैं आप भगवान ऑर्डर देते कि कलयुग के लोग मेरे साकार को समझने के नहीं जाओ तुम बुद्ध ने बोधवाद फैलाया है तुम जाकर शंकराचार्य के रूप में प्रकट हो जाओ और मुझे निराकार घोषित कर दो तो बेचारे शिव जी आते हैं क्या बनके ब्राह्मण एक छोटा ब्राह्मण बनके शंकराचार्य के रूप में आते हैं युवा जो हलाहल विष है उसका पान करने के लिए भगवान ने आदेश दिया इसलिए उन्होंने किया तो मतलब कितना शरणागति है कितनी आसक्ति है जिनपे आसक्त हो उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए व्यक्ति क्या रहता है तत्पर रहता एक है एक लक्षण है अटैचमेंट का तो उसी प्रकार से भगवान ये जो हैं जी है, वो सदैव कृष्ण की कठिन से कठिन सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा भगवान के नजदीक होते हैं तो वास्तव में किसी परिवार को सुख शांत परिवार कैसे होना चाहिए यह सीखना है तो कौन है आदर्श परिवार कहते ना शिव परिवार लोग ये वर्ड सुनते हैं शिव परिवार शिव परिवार वास्तव में आइडियल है आइडियल गृहस्था लाइफ है हम दो और हमारे दो शिव पार्वती और कार्तिकेय और गणेश बल्कि देखा जाए वो सारे इतने प्रोमिनेंट डेमिकॉड्स हैं बहुत शक्तिशाली हैं हर कोई फैमिली में हम देखो एक ही परिवार में सब शक्तिशाली रहते हैं तो आपस में सदैव क्या रहता है कला आ, लेकिन शिव के परिवार में कोई अशांति नहीं है इवन उनके जो उनके जो वेहीकल्स है उनके जो गाड़ी यदि शिवजी के पार्किंग लॉट में यदि आप जाओगे <laughs> तो वहां आपको क्या क्या खड़ा मिलेगा नंदी पर नंदी वास्तव में जब श्रीमती राजा रानी आदि भगवान से प्रकट होते हैं में आता है तो लेफ्ट साइड से ये सारे ले सा का सब प्रकट हुए उसमें नंदी प्रकट हुआ भगवान ने कहा यह इतना पावरफुल है कई लाखों हाथियों का बल धारण करने वाला है और हे शोज में तुम्हें दे रहा हो तो वो तब से उन्होंने स्वीकार किया है तो ऐसे जो उनका पार्किंग लॉट है वो बैल भी खड़ा है उसके साथ कौन खड़ा है सिम भी खड़ा है और वहाँ कार्तिकेय का वहां मोर भी खड़ा है उसके साथ गले में जो आदरकार पहनते हुए सारे सर्फ भी है सर्प को खाने वाले सर्प जिनको खाता है चूहा चूहा भी, चुआ भी है। तो लेकिन आपस में बिल्कुल शांति है वैसे कलियुगा के लोग रहते हैं जानवर की तरह कलियुगा के लोग कैसे रहते हैं जानवर की तरह लेकिन कलियुगा में जानवर मनुष्य की तरह तैयार है घर में वास्तव में जो जानवरों को ट्रीटमेंट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है मनुष्यों की तरह लेकिन घर के लोगों को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है जानवरों की तरह तो इस प्रकार से शिव जी के अनंत गुण हैं और शिवजी हर धाम में है जब भी भगवान प्रकट होते हैं शिव जी को आना ही पड़ता है और शिवजी इतने पावरफुल है अभी हम ध्यान लगाते हैं ध्यान लगाने के लिए बोलेंगे कि प्रभु जी आप लीलाओं का ध्यान करो कौन सी लीला ना पांच हजार साल पहले वृंदावन में यशोदा माता ने कृष्ण को उखल से बांधा था अभी पांच हजार साल पहले की लीला को हमें ध्यान करना होता है लेकिन शिवजी का क्वालिटी क्या है अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं उसी क्षण की लीला में वो ध्यान लगाते हैं मतलब इतना लाइव होता है ना लाइव आप देखते हो ऐसे है शिव ये अकेले ऐसी पर्सनैलिटी है शिवजी जी की इतनी महानता है हाँ जो वर्णन आता है गोपेश्वर महादेव हाँ वैसे हर धाम में बहुत तो सारे शिवजी हैं आप वृंदावन में जाओगे तो कई सारे शिवजी जी लेकिन गौड़िया वैष्णव जीव गोस्वामी चार शिव जी का वर्णन करते हैं गोपेश्वर महादेव है और वृंदावन में भूतेश्वर महादेव मथुरा में है कामेश्वर महादेव काम्यवन में है और चकलेश्वर महादेव कहा है मानसिक गंगा गोवर्धन में तो शिवजी का वर्णन आता है कि इनका नाम एक गोपीश्वर क्यों पड़ा बल्कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भुवनेश्वर गए हैं, ट्रेन से जब उतरे तो उतरते उन्होंने रेलवे स्टेशन में प्रणाम किया क्यों क्योंकि भुवनेश्वर ये शिवजी का स्थान है और शिव कृष्ण को बहुत प्रिय है और जो गोपीश्वर महादेव को जो प्रणाम मंत्र है विश्वनाथ छत्रवती ठाकुर ने एक ग्रंथ में दिया है उसका उच्चारण करते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रणाम किया तो ये गोपीश्वर महादेव क्यों नाम पड़ा वृंदावन में क्योंकि शिवजी जी सदैव कैलाश में हम लगना रहते कैलाश में निवास करते हैं लेकिन जब एक बार वो ध्यान कर रहे थे तो उस समय भगवान की जो बासुरी है ब्रज में वो बांसुरी की आवाज सुनी अलग अलग वर्णन आते हैं दो अलग अलग पुराणों में तो जब बासुरी की आवाज इन्होंने सुनी तो उसी क्षण उनसे रहा नहीं गया वहास लीला के लिए रास मंडप में वंशी के नजदीक सारी तैयारियां हो गई है कृष्ण आदि वहां बांसुरी बजा के खड़े हैं और गोपिया आने वाली है लेकिन सबसे पहले कौन पहुंच जाते वहां शिवजी इतने पास है कहाला से वो ध्यान लगा रहे थे सुना की आवाज दौड़ पड़े तो आप शब्द कैसे आ गए इतने पहले अभी तो गोपी गाय भी नहीं आई तो देखो यहाँ ना हम ये रास क्रीड़ा में भाग लेने के लिए आपको क्या करना होगा एक ही पुरुष है बाकी सारे गोपिया है तो आपको ये जो तो रास मंडल है रा, रास क्रा में भाग लेने के लिए इसके जो पासस है के पास वृंदा देवी के पास रखे हैं अब वृंदा देवी को अपलो लेकर तो में स्नान कर अभी वो गोपी के रूप में परिवर्तित हो गए थे कौन शिवजी और जब वो आए तो सारे गोपियां देखने लगी नई गोपी कौन सी है अभी गोपी ड्रेस पहनने से कोई गोपी नहीं बनता सेवा की भावना होनी चाहिए ना तो वहाँ जब तो देखने लगी नई गोपी कौन सी है नई गोपी कौन सी है तो फिर जब खड़े थे और भी बोला कि हे कृष्णा हे श्रीमती राधिका आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए आपके चरणों में जो भगवत प्रीति है वो मेरे हृदय में वर्धित हो जाए ऐसी बहुत सारी प्रार्थना दी है जो उन्होंने बोली तो फिर सारी गोपियां सोचने लगी कि आज नई गोपी आई है आज कोई रास लेडा होगी नहीं रास लेडा नहीं होगी तो उस समय भगवान देखते कि अरे शिवजी तुम तो अभी गोपी बने हो इसलिए ये, ये है उसका रक्षक बनो तब उनका नाम गोपीश और महादेव दिया भगवान ने कहा तुम्हारा नाम गोपीश और महादेव है तुम यहां भी रहो और सारी राधा रानी और गोपियों को कहा कि आप इनकी क्या करो आराधना करो इनकी स्तुति करो तो प्रकार से भगवान अपने लीला स्थलियों में विशेष स्थान प्रदान करते हैं और वास्तव में परम विरक्त है शिवजी और पार्वती कृष्ण कथा तथा नाम और कृष्ण की सेवा कृष्ण आराधना के अलावा कुछ और नहीं जानते वो सदैव इसी कार्य में लगे रहते हैं हाँ जैसे जो पार्वती का विवाह हुआ तो वो सदैव सोचती रहती है कि अरे हमेशा वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर कृष्ण कथा करते रहते या तो शिव जी सुनाते रहते हैं पार्वती प्रश्न पूछती रहती है और वो सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं जैसे जब गर्मी के दिन थे तब भी पेड़ के नीचे थे जब ठंड के दिन आ गए तब भी पेड़ के नीचे थे क्योंकि बारिश के दिन आए तो पार्वती देवी कहती है बारिश के दिन आ गए घर वगैरह तो बनाना है नहीं आपको पहले घर बनाऊंगा उसकी देखभाल करो भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है अरे सारे कौन सारे चीजें सर मेरे के बैठेगा उन्होंने कहा वो सब नहीं चलेगा उन्होंने कहा देखो तो बारिश के दिन आ गए हैं थोड़ा गुस्से से बोल रही थी कौन पार्वती देवी उन्होंने कहा बारिश के दिन आ गए आने दो उन्होंने कहा पार्वती का हाथ पकड़ा हाथ पकड़ के उनको ले गए बादल के ऊपर वहां बैठे और जोर से उच्चारण करने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वहां जाकर भी बादल के ऊपर जाकर कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे उन्होंने कहा मेरे शांति में बाधा नहीं होनी चाहिए शिव जी को दो चीजें बहुत अच्छी लगती है एक तो महान वैष्णव का संग करना और उनसे कृष्ण कथा और कृष्ण नाम श्रवण करना दूसरा खुद जब करना हमें अच्छा लगता है दूसरे से सुनना लेकिन हमें जब जब करना होता है तो वो अच्छा नहीं ले लगता लेकिन शिवजी के साथ ऐसे नहीं शिवजी जब चैतन्य महाप्रभु शिवजी को प्रणाम कर रहे थे भुवनेश्वर में लिंगराज महादेव को तो चैतन्य महाप्रभु उनकी स्तुति करने में कहते हैं श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नाम अमृत पान मत्तम भृंगाधिपाया खिल दुख देखिए शिवा आप वास्तव में श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य नारायण वासुदेव इत्यादि नामों का उच्चारण करने में नाम अमृत पान जो नाम रूपी अमृत का पान करने में सदैव रहते हैं हैं हे शिव आप आप कितने आप कितने महिमाशाली गौरवशाली हैं इसलिए शिवजी को सनातन गोस्वामी सदैव नाम जब करते थे जब वर्णन आता है कि मदन मोहन का चंपल बना रामदास कपूर के द्वारा तो शिवजी सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आए और उन्होंने तो देखो भी इतना विशाल बन गया यह तो ऐश्वर्य आगे होगा तुम तो बड़ा बैराग्य हो तो आओ यहाँ भजन करो कहा गंगा में तो सनातन जाते हैं हरे नाम का उच्चारण करते हैं तो मच्छर तंग करते हैं तो सनातन गोस्वामी कहते हैं मुझे वृंदावन जाना है अभी हम सब जब करते सुबह तो वैसे बाकी दिनों में नींद आती है लेकिन इन दिनों में नींद नहीं आ सकती जगाने का काम का करते हैं मच्छर इतना अच्छा मंडलगुन सेवा कर रहे हैं तो वहां शिव जी ने कहा नहीं ये मच्छर यहां नहीं, यह नहीं रहेंगे लेकिन तुम यहां रहोगे क्योंकि मैं तुमसे सनातन गोस्वामी से, से शव करना चाहते थे तो ऐसे जो शिवजी है सदैव कृष्ण नाम कृष्ण रूप कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करने में उन्मत्त रहते हैं उनको कोई और चीजों का लेना देना नहीं है परम विरक्त कहा गया है अभी वह एक बार वर्णन आया कि पार्वती देवी ने कहा कि महादेव कई साल बीत गए आप पेड़ों के नीचे तो रख पाते हो कभी कभी कहा ले जाते हो बादल के ऊपर बादल के ऊपर ले गए तो शिव जी का नया नाम पड़ा हम बादल के ऊपर ले गए पत्नी के साथ कृष्ण कथा कंच कोई स्टॉप नहीं हाँ कोई खंडन नहीं तो फिर पार्वती कहती कि बहुत साल हो गए हाँ शादी के बाद कोई घर नहीं बनाया लोग आके अलग अलग देवता और मेरी जो सहेलिया है आ, जो सची और ब्रह्मा बहुत सारी जो देविया हैं वो एड्रेस पूछती रहती हैं तो मेरे पास तो एड्रेस बताने के लिए है, है। मैं बताती कि कैलाश में किसी भी पेड़ के नीचे हम कहा निवास करते हैं पूरा कैलाश पर्वत या कैलाश जो धाम है और वहां किसी भी पेड़ के नीचे तो बहुत कठिन है कौन से पेड़ के नीचे ढोंडे तो आप कुछ करो कम से कम एड्रेस बताने के लिए घर हो जाए हा हमारा ठीक शिवजी कभी वृक्ष के नीचे नीचे नीचे रहते कभी तो कभी बेल के कभी के तो तो ऐसे ने ठीक है तो शुजी फिर घर बनाते हैं और घर बनाने के लिए आता वर्ण नाते विश्वकर्मा को लगाया जाता है जब उन्होंने वो बनाया कौन सा है शिवजी का स्थान वाराणसी वाराणसी ना काशी इतना अभी सब जगह एस चले गए कि शिवजी घर बना रहे हैं तो मतलब सोचो जो कभी नहीं बना दे कुछ कर दे तो कितना बड़ा ये हो जाता है ना न्यूज फैल जाती है तेजी से सब देवताओं के पास एस चले गए कि शिवजी घर बना रहे हैं तो सबने सोचा कि कब वो बनेगा घर ग्रह का जब प्रवेश होगा तो हम जरूर जाएंगे ग्रह प्रवेश शिव का घर यूनिक होगा तो वास्तव में कुछ ही दिनों में शिवजी का घर तो बन गया शिवजी बहुत खुश थे और उनसे आगे कौन थे पार्वती देवी बहुत खुश थे जो ग्रह प्रवेश था तो सारे निमंत्रण पत्रिकाएं बांटी गई सारे अलग अलग लोगों से अलग अलग देवतागण आए उस ग्रह प्रवेश में भाग लेने के लिए फिर सारे साधु मुनि ऋषियों को भी बुलाया गया साधु मुनि ऋषि सोचने लगे कि बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा वहां जैसे कहते ना ब्राह्मण भोजन प्रिय ब्राह्मण को प्रसन्न करने को कुछ मत करो तो उसका अच्छे अच्छे प्रसाद खिलाते रहो हाँ उसका अब वो आपके प्रति क्या हो जाएगा फेवर तो वैसे ही ये सारे ऋषि मुनि सोचने लगे कि वह बहुत बड़ा भंडारा होगा फिस्ट होगे तो हमें जाना चाहिए कि वहा गए तो शिव जी सबका स्वागत कर रहे थे सबको प्रणाम कर रहे थे और जो भी आ रहा था उसको गिफ्ट दे जा रहे थे बांट रहे थे भेटे दे रहे, दे, दे रहे थे तो सारा हो गया संध्या हो गई सारे लोग आके ग्रह प्रवेश करके चले गए अंत में एक ब्राह्मण आया ब्राह्मण आकर वो कहता कि मैंने ना बहुत देरी हो गई हम पता तो सुबह से था लेकिन लेट पहुंचा तो फिर उन्होंने उनको प्रसाद दे दिया पार्वती को कुछ है गिफ्ट है क्या पार्वती के सुबह से तो बांट रहे नया घर के जाओ घर में जाओ वो कहते नया घर फर्नीचर भी काम है अंदर कुछ ज्यादा नहीं है पार्वती जाती पूरा घर घूम के आ जाती है कुछ भी नहीं है गिफ्ट देने के लिए शिवजी कहते एक चीज है क्या है घर शिवजी वो घर दे देते हैं पार्वती का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इतने परम निरक्त हैं सदैव शिव से अधिक भगवत नाम को निरा कोई महत्व नहीं है इसलिए में कृष्णदास कहते हैं कि शिवजी कहते हैं अहम व्यक्ति सुको व्यक्ति व्यास व्यक्ति नव व्यक्ति वहात्या भागवत ग्राह्य न मेदया न चीकया शिव जी कहते हैं जो भागवत ग्रंथ है ना इसको मैं जानता हूं और शुकदेव वो जानते हैं व्यासदेव जानते या नहीं जानते मैं नहीं जानता वास्तव में कृष्ण कथा के जो आचार्य है वो शिव जी है इसलिए ये जो भागवत शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा से सुनी श्रीमती राधिका के वो तोता है जब व्यापार श्रीमती राधा अपने हाथ में उनको बिठा के कुछ खिलाती रहती है फल फ्रूट आदि और कहते बोलो हरे कृष्णा जोर से प्रिश्ना, प्रिश्ना, हरे हरे हरे राम राम राम राम हरे हरे रा, रा। तो, तोता शुका वो बोलता रहता है इसलिए भागवत में श्री शुका बोला गया है श्रीमती राधिका श्री का मतलब है और शुका शुक्र मीन्स शुक्रदेव गोस्वामी जो राधिका के तोता है तो ऐसे भगवान द्वापार के अंत में लीला खत्म करके चले गए तो को तो कि तुम क्या करो भागवत का वर्णन करो कृष्ण कथा करो अब वो बेचारा घूमने लगा कि कहा भागवत कथा हो रही है कहा कृष्ण कथा का, का वर्णन हो रहा है पर इस संसार में दुर्लभ चीज है कृष्ण का बंगान कृष्ण नाम तो घूमते घूमते गए भुवनेश्वर गए एकाम्र वंश भुवनेश्वर का एक नाम है एकाम्र कान तो वहां रहे एक कमरा, रह, एक बड़ा मैंगो ट्री है जिसके नीचे शिवजी पार्वती बैठते हैं भागवतम की कथा करते रहते हैं तो शिवजी तो हमेशा उत्साहित रहते बोलने के लिए, वर्णन करने के लिए अरे भागवत का दूसरा स्तर शुरू हो गया तीसरा बहुत सारे फिलोसॉफी सृष्टि आदि की रचना वर्णन आ रहा था पार्वती को नींद आ रही थी कथा के विशेष में सो गए जब फिलोसॉफी कुछ आते कठिन चीजें आती है तो हमें क्या हो जाता है नींद आ जाती है परेशान हो जाते हैं घड़ी देखते रहते हैं हाँ वक्त को खोजते रहते हैं कि कब रुकेगा घड़ी भाग रही है तो फिर देखा कि पार्वती तो सो गई लेकिन ये जो शुका है शुका तो ढूंढते ढूंढते गए कि कहा कृष्ण कथा कहा कृष्ण कथा देखा अरे यह कथा हो रही है शिव जी कृष्ण का गुणगान कर रहे है था वो सुनने लगे और सुन रहे हैं उसका मतलब आदान प्रदान होना चाहिए अब कोई श्रोता आंखें बंद करके सुन रहा है तो वक्त तक कैसे रोमांचित हो जाएगा वर्णन करने के लिए आ? तो वहां से बोलते जा रहा रहा है मैं सुन उसने सोचा मेरी पत्नी मेरे आंखों के सामने कथा में सो रही है ये होंगे की गर्ज ना आपको कौन दे रहा है तो देखा कि वो मैंड श्री के ऊपर वो बैठे हैं कौन तो शुक्र अच्छा तो गुस्सा हो गया ईश्वरी से गुस्सा तो नहीं लेकिन उनके पीछे भागे तो भाग भाग के दूसरी जगह भी कृष्ण कथा हो रही थी। अब देखो जहां भी पति पत्नी बैठते हैं वह हमेशा क्या करते हैं कृष्ण कथा यार शिव पार्वती और बद्री राष्ट्र में कौन बैठे थे कृष्ण कथा करते वे व्यास थे और उनकी पत्नी और वो वहा कथा में वो भी आप क्या वास पता नहीं हाँ जमाइ ले रहे थे कथा के बीच में कुछ शुक्रदेव देखा कहा छुपु कहा छुपू तो गए सीधा इंदर सेक्शन में उनके मुंह में चले गए और फिर सुख देव के रूप में उन्होंने किया और जो कृष्ण कथा है भागवत के रूप में उन्होंने शिवजी की महिमा बहुत अधिक है और शिवजी कई प्रकार से कृष्ण के लीला में हमेशा मग्न रहते हैं और आचार्यगण कहते हैं कि शिवजी को हमें अप्रोच करना चाहिए किस प्रकार से कि वो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जाते हैं रामेश्वरम में बल्कि रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवजी की आराधना की है रामेश्वरम दो मीनिंग है राम जिनके ईश्वर है इसलिए रामेश्वर या राम राम के जो ईश्वर है बल्कि आचार्यगण कहते हैं कि भगवान राम ने वहां उनकी पूजा के ये सिखाने के लिए कि भक्ता पूजा पूजा आमा बड़क यही तो सिद्धांत गीता भागवते कैल दृढ़ कि मेरे भक्त की पूजा मुझसे श्रेष्ठ है हाँ किस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य वहां जाते में और वहां जाकर उनका दर्शन करते हैं उनकी आदि करते करते हैं, हैं, हैं किस रूप से क्योंकि हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्त हमारे जीवन में महत्वपूर्ण उन्नति के लिए इसलिए शिव जी की कृपा भी वांछनीय है तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखाते हैं शिव जी का दर्शन करके उनका करके हरे कृष्णा कृष्ण वैष्णवा नाम यथा के निताय दो धन्यवाद का जो जी सारी चीजें हम बता रहे हैं तो बताया जाता है कि जो जिला है उसमे लीला कथा होती है कथा की जाती है तो बताते हैं जो लीला है उसमें कथा में बहुत तो तरीके से वर्णन किया जाता है एक लीला तो के बारे में और तो प्रभु जी जब लीला का वर्णन करते हैं साथ-साथ सिद्धांत तो तत्व बहुत अच्छी तरह से बताते हैं तो प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे